बोले देह शोपनम सतं पुरख्य किं मूर्खशन देहातीत करो भो युक्त्या च रवि जी पुर सदा सुदुर्दवादी रविजी स्वेह शोभनम सतम पुषाख्यमचतम कि अगे, स्वात्मान। नहीं मैं स्वात्मानं ठीक है बोलिए शोभनम सतम चंम मूर्ख शून्यतीत स्वात्मा शुणु मूर्ख याच पूर्वश्लोक अंतिम पंक्ति में कहा गया कहवा पूर्वश्लो श्लोक द्वितियापेक्षम स्लोक देहात्मवादी कहा था उन्तीसवा श्लोक में कि यही देह है सोवन है यही पुरुष है इसको छोड़कर के अन्य कोई पदार्थ आत्मा है जो कि है नहीं सून्य क्यों करते हैं तो इसका उत्तर यह तीसवा श्लोक को दिया गया अथवा सिद्धांत ही कह रहा है कि आत्मा का स्वरूप कहने के बाद कह कि ये वास्तव तो इस प्रकार की निरा निराकार या आत्मा है तो आप इस देह को क्यों आत्मा मानते हैं कह तो करके सिद्धांत अपना मत दृढ़ कर रहा है आगे इकतीस श्लोक में अवतरणी का कहते हैं तदेव आह तदेव अर्थात सिद्धांत का जो अभिप्राय है तो समाधान उसी को कह रहे हैं अहम शिख्याद्यात स्थित पर एक स्थूलस्थनेथम सैदेह कमा कथम सह शन विख्यात एक विख्यातः एक अहंग शब्द नख्या स्थित स्थूलस्तुकता कथ देहुं सै अहम शब्दे नख्यात अहम शब्द कहने से अहम शब्द और अहम प्रत्यय ये दोनों का ये दोनों से जो विख्यात अर्थात ये दोनों का जो आलम्बन है अहम शब्द प्रति कहते हैं तो कौन है प्रत्येक अहम तो शब्द नख्यात एक एव पर स्थित पर अर्थात देहात पर देह से पर और वो एक गीता में त्रयोदश अध्याय में भगवान प्रथम श्लोक कहते हैं इदम शरीर कौंतेय क्षेत्रमी विधीयत यह तो व्यतीत प्रहु क्षेत्रज तो इसको जो जानने वाला है वो क्षेत्र है आगे श्लोक में कहते हैं क्षेत्र चापी मिद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत अर्थात सभी क्षेत्र में क्षेत्र मैं ही हूं तो भगवान कितने हैं? एक है अर्थात सभी क्षेत्र में वो क्षेत्रज्ञ एक ही है वो ही परमात्मा वो ही चैतन्य है किसी को यहाँ कह रहे हैं अहम शब्द है न जो विख्यात प्रत्येगात्मा वो देह से पर है और वो एक है सभी शरीर में विद्यमान होने पर भी एक एवं जैसे आकाश नाना घटेश विद्यमान एक सारे क्षेत्र में रहने पर ही रहने पर भी एक ही है तो वो जो परमात्मा हो गया सभी शरीर में होने वाला वो तो एक है किंतु तो शरीर नाना है कहते स्थूलस्तु स्थूल स्तू प्राप्त है स्थूल स्तू तू कहकर के पूर्वो से भिन्न दिखाते हैं। पूर्व में एक किसको कहा गया आत्मा तो तू कह कर अर्थात आत्म भिन्न आत्मा भिन्न स्थूल ये तो अनेकता प्राप्त ये अनेक है स्थूल तो अनेक हो गया, तो इसलिए कथम देह कह कथम आक्षेप ये नाना है और वो एक है तो ये देह कह देह स्वार्थ में कप्रत्योग हुआ अथवा कुचित अर्थ भी भी कप्रत्योग हो जाता है कुचिते, कुत्सित अश्व अश्व कहते कुछित अश्व अर्थात जो आरोही को गिरा देता है तो कुत्सित अश्व इसी प्रकार के कुत्सित देह देह का तो हो जाएगा अथवा स्वार्थ में कभी हो जाएगा तो ये देह कुमान पुरुष कैसे हो जाएगा पुरुष एक है देह नाना है ठीक परह श्लोक में पूर्वार्ध का अंतिम शब्द है परह पर का अर्थ कहते हैं देहाद्य देह से अन्य कौन है कहते हैं आत्मा देह से अन्य जो आत्मा है अहम शब्द ना गया अहम शब्द न कहते हैं शब्द इति इतना शब्द ये उपलक्षण है उपलक्षण अर्थात अन्य को भी और लेना है उपलक्षण का लक्षण स्व ग्राहकत्व सचिव स्व इतर ग्राहकत्व स्व का भी ग्रहण करवाएगा और स्व से इतरो का भी ग्रहण करवाएगा यह श्लोक में कहा गया अहम् शब्द है न्यात शब्द जो है वो भी उपलक्षण है अर्थात स्वयं का ग्रहण करवाएगा और स्व से भिन्न का भी ग्रहण करवाएगा तो शब्द से भिन्न अभी अहम् शब्द और दूसरा शब्द से भिन्न और कौन है प्रत्यय प्रत्य। इसलिए कहते हैं प्रत्यय श्या अर्थात अहम् शब्द न विख्यात अहम प्रत्यय न विख्यात हमको जो प्रत्यय होता है अहम भूल करके ये प्रत्यकात्मा को ही विषय करता है <दिणादार> हम शरीर इत्यादि के साथ तादात्म्य कर लेने से ये सब को मिलाकर के मानते हैं किन्स्तव अहम कहने से जो ज्ञान हो रहा है तो प्रत्येक आत्मा को ही ले रहा है इतने ही अज्ञानता है कि शरीर इत्यादि के साथ तादात में मिल जाता है तादात में हो जाता है यही तादात में छोड़वाना है इसलिए सब आत्मा का स्वरूप कथन किया गया विख्यात विख्यात प्रसिद्ध प्रसिद्ध ख्यात में धातु क्या हो जाएगा क्या प्रगतन तो क्या प्रगतन होगा ये प्रत्यय क्या हुआ है निष्ठा निष्ठा क्या प्रगतन में हो जाएगा नहीं होगा सार्वधातु के एव ऐसे व्यवहार ये केवल सार्वधातु में ही चलेगा सक्षिंग धातु चक्षु को क्या आदेश हो जाएगा जब आर्धातु को पर में रहेगा तो हो तो गया विख्यात तो हुआ प्रसिद्ध धातु गत्या वो तो प्रसठ धातु है ये अन्य धातु है समान अर्थव्य गति धातु किम लक्षण इत ये जो अहम शब्द विख्यात तो है वो किम लक्षण किम में सम कैसे के कहेंगे किम किम लक्षणम अस्य अन्य पदार्थ हो गया आत्मा इसलिए पुंगलिंग हो गया किम लक्षणम हां दे दिया नहीं तो किम किम लक्षणम होना चाहिए इति अतः आहित एक प्रत्येक अवधारण एक एव तो प्रत्येक शरीर शरीर नाना हो जाने पर भी ये तो एक ही है एक एव है क्षेत्र सर्व क्षेत्र नाना होने पर भी ये एक ही है कस्य लक्षण ऐसा कि कश्य लक्षण करेंगे तो क्या समाचार होगा षष्टी होगा तो समास में लिंग क्या आएगा क्या सूत्र तत्पुरुष पर है लक्षण कौन सा लिंग में नपुंस को अगर तत्पुरुष करेंगे कश्य लक्षणा करेंगे तो क्या लिंग हो जाना चाहिए अकुंश को हो जाना चाहिए किंतु कुंभलिंग दिया है तो इसलिए व्याकरण ज्ञान होने से ये भी पता चलता है कि समाज कि किस प्रकार के हो सकता है अर्थ तो पता चलने से समाज होता है व्याकरण का ज्ञान होने से भी समाज पता चल जाता है तो समाज पता चलने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है जिसको समाज पता नहीं हो अम लक्षण करके इस प्रकार की भी घटा लेगा तो कस्य लक्षण करने से तो किन्तु किम लक्षण यश इस प्रकार के, के, के, के समाज तो जो पर जो, जो हम शब्द है विख्यात तो है उसका क्या लक्षण है पूछते हैं और एक एव स्थित उत्तर दे दिया शब्द पूर्वोक्ता वैलक्षण्य दोतक उत्तराध में प्रथम दिया स्थूलस्तु तू कह करके कहते हैं पूर्वोक्ता अर्थात पूर्वार्ध में जो कहा गया आत्मा आत्मनः तो पूर्वोकता आत्मनः समास कैसे कहेंगे उक्तोक्त पूर्वोक्त तो पूर्व से उक्त पूर्व का कथन हुआ यहाँ कहते हैं कि पूर्वोक्ताद आत्मनः समान है।, है, है? है तो है तो पूर्वोक्ताद में क्या समझ सकेंगे आत्मा को कहेगा पूर्वोक्तः आत्मा पूर्व उक्त पूर्वोक्त आत्मा पूर्वोक्त अर्थात पूर्वार्ध में कहा गया पूर्व अर्थात पूर्वार्ध में कहा गया पूर्वार्ध में किसका कहा गया बात आत्मा, आत्मा का इसलिए कहते हैं पूर्वोक्त आत्मा तस्मा पूर्वोक्ता आत्म न उससे स्थूल देह वैलक्षण्य द्योतक स्थूल देह में थूले जास्टे, थूले जास्टे। तो किस सूत्र से समाज होगा बहुत कर्म धारा करने के लिए लघु में वही एक ही सूत्र दिया है दे स्थूल देहशक्षण्य द्योतक वैलक्षण्य द्योतक विलक्षण से भाव इधलक्षण्यम दोतक सूचक बताने वाला स्थूलो देह कह जो आगे कहा देह कह कथम पुमा सह कह देह कौन कह कहते स्थूल ये जो स्थूल है वही देह कह हो गया देह एव देह कह स्वार्थ में प्रत्यय क्या गया स्वार्थ में प्रत्यय करने वाले सूत्र क्या है इ प्रतिकृत जो दिया तो वो स्वार्थी के प्रकरण में प्रथम सूत्र आया तो वहां तो प्रतिकृति अर्थ में को कहेगा अश्व इव ही अश्व तो कहते हैं उसी का अनुवर्तन लेकर के स्वार्थ में ही होगा क्योंकि वो स्वार्थी प्रत्येक में आते है कथम पुमान पुरुषः आत्मा सियाद श्लोक में है कथम सियाद कथम कहते पुमान पुमान का आत्मा से पुरुष आत्मा कैसे हो जाएगा तो प्रथम का अर्थ न कथनचित इत अर्थ किम शब्द दो अर्थ में व्यवहार होता है प्रश्न और आक्षेपण तो यहाँ किस अर्थ में है में क्यों कहते है न कथनचित कैसे भी ये नहीं होगा देह अनात्मत्वे अनात्म हेतु माह देह क्यों अनात्मा है तो इसलिए हेतु के दिया अनेकता है देह में अनेकता रहे अनेकता परस्पर भिन्नता देह में परस्पर भिन्न है तो देह में में होने से वो मेरे से भिन्न है मैं उससे भिन्न हूँ इस प्रकार के होता है एवं तम प्रकाशवद अतिविले देह से आत्म भ्रुवन अति इति भावः अतिमूढ़ अन दे और पुरुष ये दोनों अत्यंत हुए mm -hmm. तो तम प्रकाशव तम और प्रकाश ये अतिविलण तो तम प्रकाश में विरोध है mm -hmm. एकाधिकरण का विरोध न भिन्नाधिकरण का विरोध निन्नाधिकरण में तमह प्रकाश एक अधिकरण में रह सकते हैं नहीं, नहीं।, नहीं रह सकते इसलिए इनका भिन्न अधिकरणों का विरोध है और मार्जारा मुसिक ये भिन्नाधिकरणों का विरोध होगा ना एकाधिकरण एक का विरोध होगा क्योंकि अगर और मुसिक अलग, अलग अलग स्थान पर रहेंगे मुसिका अपना बिलो में रहेगा और मार्जारा अपना स्थान पर रहेगा उसमें विरोध नहीं होगा <laughs> तो एकाधिकरण हो जाएंगे तभी विरोध होगा तो विरोध दो प्रकार के आ जाते है एकाधिकरण को नहीं हो पाएंगे तो इसलिए वो भिन्न भिन्नाधिकरण का विरोध अर्थात तो एक अधिकरण में आ ही नहीं पाएंगे मार्जार मशी का एक अधिकरण में आएंगे तभी विरोध होगा तमह तो प्रकाश तो अति अतिविलक्षण अतिविलक्षण अति गुलाधिकरण तत्व आएगा ही नहीं इसमें होने पर भी देह से आत्म भ्रुवन हटा देंगे तो देहा आत्मा देह आत्मा इसको जो कहेगा अर्थात तो मैं आत्मा हूँ किंतु देह के साथ तादात में करके मैं देह हूँ मैं मोटा हूँ मैं पतला हूँ मैं गोरा हूँ मैं काला हूँ इस प्रकार की कहना अति मूढ़वा अति मूढ़ में क्या धातु क्या है है उसे क्या हुआ निष्ठा तो धातु हो गया मुहो आगे निष्ठा फिर क्या सूत्र और हो गया आगे आगे आगे आगे लोपो इतना सारे सूत्र लग जाते हैं तो मुह तो एक मूढ़ शब्द बनाने के लिए इतना सूत्र लगेगा और जिसको ये सूत्र पता नहीं रहेगा वो यही हो जाएगा <laughs> इसलिए सूत्र स्मरण रहना है मूलत्वाद उपेक्ष उपेक्षा यहाँ रिहलो अर्थात उपेक्षा अर्था अर्था तो का विषय हो जाएगा अर्थात मूड अब तो, तो उपेक्षी अर्थात उसका बात सुनना नहीं है शरीर में अत्यधिक तादाद में जो करते हैं उनका सारे बात विपरीत तो हो जाएगा इसको तामसिक ज्ञान कहते हैं ये भगवान गीता में जो सात्विक राजसिक तामसिक कहते हैं आ, ये, ये, ये, ये सर्वदेहेश भाव एक अद्यनते अविभक्त विभक्तु तज्जान बिदि सात्व पृथ्क ये नाभा व्यक्ति सर्वेश भूते तज्ञे बुद्धिराजसम आगे तामस कि यु कृत्सन वधस्म कार्ये सकमेतुक अतत्थबदल चामस उदाह में सभी मैं सब कुछ है। उपास्य विषय में भी जो मान लिया कि यही जो सिद्धि है यही सब है और जो विष्णु भगवान है वो कहते हैं वो सब कुछ तो मिथ्या है वो सब इस प्रकार के जो करता है उसको कहते हैं तामसिक भाव अगर हम एक स्थूलों को स्वीकार करते हैं फिर दूसरे स्थूलों भी है हाँ हमारा जो इष्ट है उसमें हमको श्रद्धा भक्ति ये करना है किन्तु तो दूसरों को नहीं है इस प्रकार की नहीं इसी प्रकार की एक ही शरीर में ही सब यही जो मेरा है वही है बाकी शरीर कहते वो सब मरने दो ये था बुद्धि कहते हैं शरीर तो में अत्यधिक तादात में दर्शन है तो उसे धातु हो गया इक्ष क आगे रिहोर तो उनसे सेक्ष हो गया उपेक्षा तो धातु हो गया ईक्ष दीर्घ उसे आगे नियत हुआ होने से इसको लघुपद गुणा नहीं होगा क्यों नहीं, नहीं उपधा में नहीं है नहीं। और लघु भी नहीं है तो बात है उपधा में नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं। है ठीक है ये श्लोक उच्चारण करेंगे इकतीसवा श्लोक कदम शादी तभी अति विलक्षण गए कौन कौन अतिविलक्षण हो गए देह रा अभी कहते हैं तदेवा अति वैलक्षण तदेवाति वैलक्षण्यशेती वही अति विल फिर दिखा रहे हैं आगे श्लोक का अवतरणी में दिया था ऊपर श्लोक अवतरणी का में दिया था तदैव अह अहम इत्यादि शब्द भी अभी सात श्लोक में ये वैलक्षण्य दिखाया जाएगा अहम दृष्टया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितृश्य स्थित मदेश कथम सैदिदृश देहो देह जैसे ृश्य मैं दृष्टा कथमुम इस सिपेण सिद्धः धातु धातु क्या क्या हो गया? द्रिकु द्रिकु से क्या हो गया? गया? तो से से प्रत्यय होना चाहिए था दृष्टि को श्रीजी दृशोर जगी अम अकिति। तो जो त्रिच है वो अकित है होने से उसको अम आगम हो गया तो हो गया दृष्ट था आगे <coughs> ना कहा त्रीस प्रत्येक के सूत्र से आया दृष्टि प्राप्ति हो गया आगे दृष्टि तस्व दृष्टिता दृष्टा रूपेण सिद्ध हूँ दृष्टा प्रकाशक मैं प्रकाशक हूँ इस रूपेण मैं सिद्ध हूँ और देहो दृश्यतया स्थित देहो तो दृश्य है दृश्य अर्थात दृश्य धातु से यहाँ नियत हुआ अनियत होने से उपदा होना चाहिए अनियत तो तो अनियत नहीं है। नहीं हो तो होगा फिर क्या हुआ क्या हुआ ये जो रेत उपधा ध्षा कि अगले जिते अच्छा हाँ। तो मतलब सामर्थ्य और चिति संज्ञान ये दोनों धातु को छोड़ करके तो ऋतुपथा हो जाने से उससे ये ये लघुपथ पूर्ण नहीं हो जाएगा ऋतु चिति चिति, चिति अच्छा ऋतु हैं उपधा में रहेगा तो कृपु सामर्थ्य और क्षिति च्रित। ये दोनों धातु को छोड़ करके बाकी रिध हाँ? तो उनको गुण नहीं होगा तो तो तो क्या प्रत्यय करेगा तो गुण नहीं होगा तो दृश्य प्रकाश्य में प्रकाशक हूँ देह हो गया प्रकाश्य तो कहते हैं ऐसे निश्चय हो गया की देह प्रकाश्य है और आप प्रकाशक है विपरीत क्यूँ नहीं होगा देह आपको प्रकाश करेगा कहते ममायम ये निर्देश ममो अयम देह को अयम कहते हैं अयम का प्रातिपदिका क्या है इदम ईदम जो है वो अस्मद है ना युष्मत को इदम इश्मत, इश्मत, इश्मत, जो इसमद होगा वो जड़ हो जाएगा तो क्या मामो अयम मामो में प्रातिपदिका अस्मद और इदम ये युष्म कोटी में आया तो इसलिए कहते हैं कि जो अस्मद है वही दृष्टा होता है जो युष्म हो गया वो दृश्य हो गया मामो अयम यदेशक इसलिए ये देह ये येमान पुरुष कैसे हो जाएगा अर्थात आत्मा ये देह आत्मा कैसे हो जाएगा क्योंकि मैं मैं आत्मा हुआ और ये देह मम अर्देश कर, कर करते हैं टीका में अहम शब्द प्रत्यालम्बन आत्मा इसमें दो पद निकलेगा तो क्या क्या निकलेगा आलंबन प्रत्यय आलम्बन अहम ऐसे शब्द उसका आलंबन और अहम तक प्रत्यय उसका आलम्बन अहम वो प्रतिक लिया अच्छा प्रतिक्रिया अहम शब्द का अर्थ कहते हैं अहम शब्द प्रत्यवल्बन आत्मा दृष्टि तया दृष्टि कहते हैं दृष्टा है तो शब्दादि विषय प्रकाशकतया शब्दादि विषय ता प्रातिपदित हो गया शब्दी विषय ता समाज कैसे कहेंगे डोगी शब्द आदि यश स हो गया नहीं नशे शब्द आदि आगे कर्मदारे शब्द आदि एवं विषय तो शब्दादि एव विषय शब्द आदि विषय आगे तस् प्रकाशक प्रकाशक में क्या सूत्र लगा ये वो तभी धातु हो गया काश्री काश्री दी धातु से अनुल हो गया अनुल को आगे तो प्रसर्वत्र हो गया तो प्राशक अ प्रत्योग जहाँ मिलेगा सर्वत्र शेषा दिवि लग जाएगा ये व्याकरण थोड़ा अधिक महत्व लगाना होगा नहीं तो ये इस प्रकार की होगा भवेद पठक पुत्र व्याकरण सकृत सकृत भवे हानि हो जाएगी तो प्रकाशकतया सिद्ध है अर्थात मैं शब्दादि का प्रकाशक हूँ कैसा कहते हैं शब्दम श्रीणोमी इत्यादि व्यवहारेण प्रसिद्ध शब्दम श्रीणमी अर्थात शब्द सुना तो शब्दाकार ज्ञान हुआ तो यह शब्दाकार जो ज्ञान हुआ इसमें चैतन्य का प्रतिबिंब हो करके ये प्रत्यक्ष करता है तो कहते है शब्द श्रृणमी इत्यादि व्यवहार स्वसिद्ध शब्दम श्रृणोमी रूपम पश्या रसम गृहणामी इस प्रकार की जो सब व्यवहार ये शब्दादि विषय का प्रकाश करता है यही अहम है और देहस्तु दृश्यता तो देह दृश्य है शब्दादि दृश्य है अथा तो प्रकाश्य है देह भी प्रकाश्य है ना शब्द कोटि में आ जाएगा शब्द कोटि में इसलिए कहते हैं देह तु दृश्य तया तो शब्द आदिवत प्रकाश्यतया तो स्थित तो देह भी दृश्य हो गया जैसे शब्द आदि दृश्य इस प्रकार देह भी दृश्य हो गया तो प्रकाश्य तो प्रकाश्य तया स्थित तो ये देह हम नहीं है इस प्रकार की बार बार विचार करें और उससे फिर तादात में हटाएं इसके लिए अभ्यास भी करना पड़ता है तितिक्षा तो ये तितिक्षा नहीं है तो फिर साधन चतुष्ट आगे नहीं चलेगा अर्थात तितिक्षा अगर नहीं आएगी वास्तविक तितिक्षा नहीं होने से श्रद्धा नहीं होती है क्योंकि जिसका विवेक नहीं रहेगा जो नित्यानित्य विचार नहीं कर पाएगा उसको वैराग्य होगा नहीं होगा तो विवेक होने से ही वैराग्य होगा जिसको वैराग्य होगा उसका मन फिर संसार में कैसा ऐसा ही अर्थात हो लोभी होकर के दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा उसका सम होगा तो विवेक जिसका दृढ़ है उसका वैराग्य स्वाभाविक आएगा वैराग्य हुआ तो सम स्वाभाविक होगा और जिसका मन धीरे धीरे शांत हुआ इंद्रियों को छोड़ देगा ऐसा खुल खुले विषय में चलो नहीं चलेगा तो इंद्रियों को निग्रह करने क्या शब्द से कहा जाता है दमो सम तो जिसका होगा उसी का ही दम होगा जिसका मन एकदम भागता रहता है उसका इंद्रिय दमन हो ही नहीं पाएंगे तो जो सम होगा तो दम होगा ये सब स्वाभाविक चलेंगे दम होगा अर्थात इंद्रिय दमन हो गया मन शांत हो गया फिर संसार में और भागेगा मन नहीं भागेगा तो संसार भ्यो उपरम उसको क्या कहा जाता है उपर ये स्वाभाविक चलेगा जिसका संसार से मन हट गया तो फिर ये चाहिए वो चाहिए ठंडी लगा ये जरूरत है गर्मी लगा ये जरूरत है भूख लगा तो चलो उधर मिलता है आज अच्छा भोजन करेंगे इस प्रकार की बुद्धि होगी नहीं होगी तो जिसका उपरति हो जाएगा उसकी तिथिक्षा स्वाभाविक आएगा जिसका विवेक नहीं है वैराग्य नहीं होगा वैराग्य नहीं होने से नहीं होगा समय नहीं होने दमन नहीं होगा दमन नहीं होने उपरति नहीं होगी उपरति नहीं होने से नहीं होगा तो प्रतीक्षा अगर नहीं होगा तो आगे क्या है श्रद्धा वो नहीं होगा जिसका ये प्रतिक्षा नहीं है ये अर्थात तो सुख दुख क्षुधा प्यासा ठंडी गर्मी सहन करने का जिसका सामर्थ्य नहीं है उसका श्रद्धा भी नहीं होगी श्रद्धा नहीं होने का कारण अर्थात तो क्या है कि श्रद्धा हो गया कि शास्त्र और गुरु वाक्य में विश्वास जो कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं ये विश्वास उसको क्यों नहीं रहेगा क्योंकि जैसे गुरु कहते हैं आचार्य कहते हैं ऐसे करना किसका तो अंदर में नहीं है और विपरीत तो अवस्था आ जाएगा प्रतिकूल अवस्था आ जाएगा फिर वो शास्त्र का आचार्य का बात मान पाएगा क्या नहीं मान पाएगा तो उसका अंदर में दुख हो जाएगा कह शास्त्र आचार्य क्या कहते हैं वो जाना तो इस प्रकार हो जाएगा तो हमको ठंडी लगता है अरे ये लोग कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ कुछ नहीं जानते तो जिसको तिथिक नहीं होगी उसको श्रद्धा भी नहीं होगी श्रद्धा जब तक नहीं होगी अर्थात चलता रहेगा इसमें संसार में फिर समाधाना मन चित्त एकाग्र नहीं होगा नहीं होने से मुख्यत्व भी नहीं होगा तो प्रथम विवेक हर चीज में विचार करे ये क्या नित्य दिशा में लेगा अनित्य दिशा में लेगा क्या प्राप्त करवाएगा विवेक दृढ़ है तो आगे सब अपने आप चलेंगे वो नहीं है तो वही चक्राकार गति चलता ही रहेगा बार बार उसमें विवेक का नहीं है तो वही गलती हजार बार करता रहेगा विवेक का नहीं ये विचार नहीं होता है तो इसलिए स्वामी जी ठंड बोलिए स्वामी जी ठंडी में स्वेटर पहन लेंगे तो भी तो सुरक्षा होगी ना तो नहीं मिलने से दुख नहीं होना ये प्रतीक्षा है मिल जाए तो पहन लेना ये कोई हानि नहीं है नहीं होने से कातर हो जाना दुखी हो जाना ये प्रतिक्षा का अभाव है, तो, भी तो, है, तो, है तो, तो, तो ये तो ठीक ठीक है है तो तो तो तो रहेगी ना ये पूछ करके देखना है क्या ना ठंडी गर्मी को सहन कर लिया किंतु और अगर बड़ा चीज आएगा जहाँ मतलब उसको सहन करने का सामर्थ्य नहीं है फिर मानेगा सुने का बात अचर्य बात नहीं सुनेगा इतना बड़ा दुख आएगा कि संभाल नहीं पाएगा फिर सुनेगा आचार्य के पास। अगर आचार्य के पास सुनेगा तब तो फिर मार्ग में चलना चाहिए गिर क्यों जाते हैं लोग तो वही होता श्रद्धा नहीं होता है क्यों कहीं ना कहीं कुछ चीज को सहन, सहन नहीं कर पाया चाहे शरीर का हो चाहे प्राण का क्षुधा प्यासा सहन नहीं कर पाया मन का सुख दुख इसको सहन नहीं कर पाया दुख इतना पीड़ित हो गया कि फिर सहन नहीं कर पाया भोग वासना इतना अधिक ज्यादा हो जाएगा तो इतना दुख देगा उसको रोक नहीं पाएगा ऐसा होने से सदा नहीं है तो केवल शारीरिक तल का नहीं है प्राण मन ये सभी में प्रतीक्षा होनी चाहिए प्रतिकक्षा शब्द का अर्थ तो केवल शीतो शीतोषण आदि आदि कहते हैं आदि कहने से केवल स्थूल शरीर का बात नहीं सब चीज शांत टीका में देवस्तु दृश्यतया शब्दाधिपत प्रकाश तया हेतुमाह ममायम हेतु तो मे व्यवहार होता है घटाधिपत घटाधिपत सूय संबंधितया निर्देशा घट जैसे कहता है कि मम घट इसी प्रकार की कहता है मम शरीर ये घट मेरा है कपड़ा मेरा है जैसे कह देते हैं इस प्रकार शरीर भी स्वीय संबंधितया मेरा संबंधी है ये इस प्रकार की व्यवहार करता है निर्देशात निर्देशात करता व्यवहार एवं उभयोर उभरक्षण्य सति उभर वैलक्षण्य सती उभ कह कथम देह कहमान सिया ये देह कह ये कुमान पुरुष कैसे हो जाएगा इति व्याख्या चतुर्थ पाद चतुर्थ पाद कथम सिया देह कहुमान इसका अर्थ तो पहले व्याख्यान हो गया है एवं अग्रे भी बोध्यम सात श्लोक ऐसे आएंगे कि की कथम से कुमान कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक में चतुर्थ पादत ऐसे ही है ये शरीर ये मैं नहीं हूँ इसलिए शरीर से जितना तादत में छोड़ा जा सके तो मैं पूरा संसार ये शरीर में तादाद में करके ही चलता है तो पूरा संसार मतलब अधिक शरीर में तादत में फिर आगे जब शरीर से तादाद में छुट जाएगा फिर भी थोड़ा मन में तादाद में रहेगा बुद्धि में तादाद में रह जाएगा मैं समझ जाता हूँ मेरे को समझ में नहीं आता है ये सब बुद्धि में तादाद में, ये, जो आत्मा के में, तादात में ये, ये इसी को तो फिर कहते नीथ्या आत्मा कह देते हैं आद्या से तादा कर्म जो ये कर्म से क्योंकि कर्म क्या है भोग करने के लिए तो फलो भोग तो तभी तो होगा जब उसमें तादात में करेगा तादात में नहीं करेगा तो फलो भोग नहीं हो पाएगा इसलिए कर्म से ये तादात में हो रहा है शरीर के साथ तो जितना जितना हमारा कर्म प्रारब्ध कर्म पूरा होते चलेगा उतना उतना ये तादात में छुट जाएगा इसलिए कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग में चले तो दुख से भागे ना नहीं तो वो प्रारब्ध बाकी रह जाता है ना तो दुख हो तो अर्थात हमारा प्रारब्ध क्षेत्र हो रहा है तो ऐसा परिस्थिति में रहे जहां हमको दुख हो आराम का जीवन कहते हैं उससे काम नहीं होगा वो दुखो बाकी रहा तो दुख अगर हमको भोग हो जाएगा हमारा जो कर्म जो में होता है कर्म के चलते तादाद में होता है कर्म क्या देगा इदम शरीरम उत्पाद्य सुख दुख साक्षात्कार का होता है ये प्रारब्ध कर्म शरीर तो उत्पादन हो गया आगे सुख दुख भी देगा तो दुख अगर हम भोग लेंगे हमारा कर्म पूरा हो गया आगे वो शरीर सत में नहीं करेगा इसलिए अर्थात आध्यात्मिक मार्ग में दुख अगर हो रहा है तो अर्थात हमारा वास्तविक गति हो रही है अगर दुख नहीं हो रहा है आराम है हम ऐसा जागा में रहें कोई हमको कठिनाई में बिल्कुल आराम है ऐसा लोगों के साथ रहें सभी लोग कहेंगे आप वो बढ़िया है आप बढ़िया है तो कहीं कोई अर्थात कहने वाला कुछ नहीं है तो हमसे गलती हो रहा है ठीक हो रहा है कहने वाला नहीं है कहीं ऐसा जगह में साधक न रहे ऐसा जगह में रहे जो हमको कोई कहने वाला बताने वाला हो अगर आपको ज्ञान हो गया तो ठीक है कोई आवश्यक नहीं है नहीं है तो ऐसा स्थान पर रहना है जहाँ हमसे भी आगे चलने वाला है हमको बताने वाला हो बतीस लोग उच्चारण करेंगे इसलिए कहते हैं प्रारब्ध अगर बहुत ऊंचा है कभी बुद्धम शरणम बच्छा जो कहते हैं ना अर्थात वो जा पाएगा किसी श्रोत और ब्रह्मनिष्ठ का साक्षात शरण में होना उतने ऊंचा प्रारब्ध होने पर ही होगा साक्षात शरण अर्थात श्रोत और ब्रह्मनिष्ठ हमको ग्रहण कर ले ऐसा नहीं की हम तो पास में रहते हैं ऐसा नहीं है जब तक तो वो ग्रहण नहीं करेंगे तो वो चीज बनेगा नहीं और ये बहुत ऊंचा प्रार्थ होने से बहुत ऊंचा प्रार्थ होता तो उतने ऊंचे कोटि के श्रद्धा होने चाहिए श्रद्धा हुआ तो रहेगा तो तभी तो जाकर के घटेगा अगर उतना ऊंचा नहीं है तो हमको स्वतृ ब्रह्म का शरण नहीं मिल रहा है तब तो कहते हैं फिर साधक मिल करके रहे बुद्धम उनका जो दूसरा है ना संगम शरण बच्चा तो कम से कम ऐसे साधकों के साथ रहे जहा ऐसा नहीं कि एक जगह में जितने साधक है कोई एक समय में प्रमादी हो जाएंगे ऐसा नहीं होंगे अगर दस लोग हैं कोई दो चार प्रमादी हो जाएंगे चार से तो ठीक रहेंगे तो वो ये बाकी प्रमादियों को खींच लेंगे साथ में फिर प्रार्थ का भैग में जो तत्पर थे कभी वो प्रमादी हो जाएंगे तो तब जो प्रमादी थे उनका प्रारंभ है वो कभी अच्छा हो जाएंगे तब तो अर्थात तो गोष्ठी होकर के चलने से भी चलता है गाड़ी चलेगा अगर उतना प्रारग्ध नहीं है तो फिर उनका तृतीय वाक्य धर्मम शरणम का चरणम जिसको धर्म कहते हैं वो लोग शब्द व्यवहार करिए अर्थात किताब पढ़ते रहे अपने जगह में रहे थोड़ा बहुत उपासना करते रहे घर में रहे इस प्रकार के हो गया अर्थात ऐसे स्थान में हम है जहाँ की और हमको प्रेरणा देने वाले उच्च मतलब और थोड़ा हमसे आगे साधक भी नहीं है ये हो गया अर्थात तो धर्मम शरणम लक्षा धर्म अर्थात अच्छा। जो कर्तव्य कहा गया वही कर रहे हैं तो थोड़ा वो शास्त्र पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत उपासना कर लेते हैं ये तृतीय कोटि आज इसको ये भी नहीं हो रहा है कहते हैं भटकता रहता चलता रहता है और तो क्या करते हैं परिक्रमा करते हैं कहते हैं तीर्थ भ्रांति हो धमा धमा चतुर्थ कोटि में आ गये तो इसलिए अर्थात हमको तो ऐसा होना चाहिए कि अर्थात सूत्रीय ब्रह्मनुष्ठ हमको ग्रहण कर ले हाँ, इसका तो कल्याण करना है होना है वो कब ग्रहण करेगा जो हमें साधन चतुष्ट उतना मतलब अधिक दिखेगा तो वो ग्रहण कर लेगा ऐसा नहीं वो तो प्रकृति शिव जी ऐसे करवाएंगे हाँ इसका तो कल्याण होना है ये हमारा बहुत जो प्रारब्ध ऊंचा होता है तब होता है इसलिए हमेशा लगे रहना है अर्थात पुण्य का क्षय न हो जाए पुण्य क्षय हो जाएगा तो गिर जाएगा तो पुण्य पुण्यक्षय न हो तो पुण्य पुण्यक्षय न हो अर्थात तो हमको विहित तो कर्म में लगे रहना पड़ेगा और पाप का क्षय के विहित तो कर्मों में जितना करते चलेंगे तो ये प्रारब्ध के चलते वो पाप आ जाएगा अपना फल दे के चला जाएगा पीड़ा हो जाएगा दुख हो जाएगा कष्ट हो जाएगा ठीक है प्रारब्ध भोग हो गया किन्तु हमको तो लगे रहना पड़ेगा शास्त्रीय विहित जो कहा गया राजस्व से अलग रह करके लगे रहे कठिन है मार्ग किन्तु शॉर्टकट भी नहीं है लगे तो रहना पड़ेगा कोई आराम से हो जाएगा ऐसा अगर कोई कहता है कि आराम से हो जाएगा तब तो, तो भाई वो मार्ग देख लीजिए अगर हो जाएगा तो बाद में हमको भी सूचना दे देना <laughs> तो हम भी उसमें चले कठिन मार्गो में क्यों शास्त्र कहता है ना न सुखात लगते सुखम सुख से सुख प्राप्त तो नहीं हो जाएगा इसलिए कठिनता से लगे रहना पड़ेगा ठीक है समय हो गया आज दो ही करेंगे